गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्री नंदनंदन बंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंदन मनोहर वांचा कल्पतरु छाकूश कृपा सिन्दुव पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं नम मूक पंगु लयत गिरी पातम वंदे परमाधवृंदी वैपिया के श स्न भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृतन ची वनम देवी सरस्वती व्यसम तथोज यो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने भक्ति गुरभोक्ति भक्ति प्रमदाख जगदेम सदा पिभवनमीष्ट दुहम तेस्प शिव विरचि शरण्यम भीतातिहांपनपाल भवदीपूत वंदे महापुरुषते चरण स्त्यक्ता दुस्तसुरे तोराज्जक्षी धर्मीठर्ज वचसा जगगा गपीत वंदे महापुरशते चरण यत्द्लवनखचंदम छटाया विस्फुजीत किधु स्वदर्शी पूर्णाराग रससागर सारूर्ति साराधि काम कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद श्री आदत गदाधर शिवा सदी गौरभक्तंद हरी कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरी हरी आजान लंबित भुजौ कन का तरो संकेतनिगवितरो गमलायताक्ष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 राम राम हरे हरि नमा गंगे तव पादुपकज सुबंद दिव्यूप मुक्ति मुक्ति दासी भावानूपेण सदा न गंगा जटा गौरी निरंतर गंगातरंगमीयजटाकलाप गौरीषी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम वरानस बुरापती भजबीश्वनाथीष वदने लक्ष्मी से चक्ष यसदयी िंगमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हेतो संगोज संस्कृतिर्ेतो असस्विया तो सो सा साधुसुक निशंगय निश्यं, कल्पति संगोज हेतो हेतु असस्व विया तो सो सा साधुसुक निस्संगताए कल्पते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा ने बताएं जीवों का स्वभाव में बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों विराजमान हैं जीवों का स्वभाव में बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों ही सुप्त रूप में बसे हुए हैं जैसा स्थिति जैसा मन जैसा स्थिति इसी के मुताबिक ये अवस्था दय प्रकटित हो जाता है बद्ध जीव को शास्त्रियों का विचार में तत्ष्ठा शक्ति बोल के माना गया शास्त्रों में है विष्णु पुराण आदि सारे शास्त्रों का मुताबिक जीवों को अनंत जीव सब भगवान का तत्ष्टा शक्ति और तत्ष्ठा शक्ति का माने क्या है भले महाराज एक तरफ अनंत आनंदमय चीज जगत है एक तरफ अनंत आनंदमय चीज जगत है दूसरे तरफ माया का वैभव फैले हुए हैं चारों ओर माना माया का रनक है सब माया में फसे हुए जीव जो है उसका हालत बहुत बहुत करुण है और जीव बीच में है जैसे एक नदी का तट होते हैं तट का एक डिमार्केशन लाइन टाना जाए और तो लाइन टाना जाए तो इस तरफ पानी है और इस तरफ हाँ हाँ इस तरफ पानी इस तरफ सूखा जाएगा पानी मतलब स्थल और बीज में ये जो लाइन खींचा गया जिसको तत्स्थल लाइन मार्जिनल लाइन बोला जाता है पानी और स्थल इसका बीच में एक लाइन चिंतन करो इस लाइन के ऊपर जितना सारे जीव अवस्थित है मतलब ये हैं कि कभी जड़ जगत का जो आप जो आपेक्षिक सुख है इसी में बद्धजीव का मन लग जाए फस जाए तो वो बाया तरब अर्थात माया का उड़ भागेगा अतएव तो माया तारे जापटाइया धोरे लो निकट तो माया तारे जपटाइया धोरे यही तो चैतन्य चरता में तो में है जब भोगवां छा होता है बद्ध जीवक तब माया जो है उसको पकड़ के ले जाता है और किसी भी हालात साधुगुरु वैष्णव का सत्संग वास्तव हो जाए तो अपराखित जगत का विषय श्रोवण करते करते इसका अंदर में ऐसा सुंदर एक वैराग्य पैदा हो था कि किसी भी हालत से वो जड़ जगत का सुख को चाहते नहीं आनंदमय जगत का उड़ चल चल पड़ते हैं यही व्यवस्था है आनंदमय जगत तक चल पड़ता बहुत आदमी क्वेश्चन करता है दिखा गुरु जो है आपका गुरु बिना तो होगा ही नहीं पहले गुरु वैष्णव का संग हो संग होते होते उसका बाद अपना जिंदगी में गुरुजी को वर्ण करने का व्यवस्था आ जाएगा अर्थात गुरुकरण का विषय अनुभव होगा और उसका बाद दीक्षा होगा अर्थात मंत्र ग्रहण आदि ये दीक्षा ग्रहण का बारे में विस्तृत वर्णन है दीक्षा ग्रहण क्या वस्तु है आदमी जानता ही नहीं सब एक एक करके दीक्षा लेके कर सन्नास लेके ले कर ले बैठ जा वास्तव दीक्षा क्या है ये विचार समझे तो पागल ही हो जाए अनुभव में नहीं है। दीक्षा क्या चीज है ये सब चर्चा करने का अभी विषय नहीं है फिर भी दो एक शब्द कह देते हैं दीक्षा काले शिष्य करें आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तरे करें आत्मसम इत्यादि बात है चैतन्य झुरजा और दीक्षा का व्याख्या में बोला गया दिव्य ज्ञान यथोद्या कुर्यात पापस्व संशयम तमाम अनंत काल का पाप को जला के रख बना दे और आपका अंदर में एक दिव्य दिव्य ज्ञान का जो अनुभव है वो पैदा कर देगा दिव्य ज्ञान दे देंगे इसके द्वारा आपका अनंत काल जो आपका अंदर में कर्म वासना है भुक्ति मुक्ति कर्म वासना सारे समाप्त कर कर आपको भगवान का ओर ले जाने के लिए व्यवस्था कर दें अभी जो आदमी बोले हमारा दिखा हुआ है बीस साल पहले वास्तव विचार में सिल नरोत्तम ठाकुर का जो सब प्रेम भक्ति चंदी का आदि सब है उसमें सुंदर सब वर्णन है वो समझ में नहीं आएगा पढ़ने से कहते हैं तो लेकिन पढ़ने से समझ में नहीं उसका व्याख्या है बहुत विराट व्याख्या जब तक जीवों का जो मंत्र ग्रहण करने का वो भी बहुत सारे नियम हैं कि स्थिति में मंत्र ग्रहण किया सचमुच मंत्र ग्रहण हुआ कि नहीं आत्मसमर्पन्न हुआ कि नहीं सब विषय हैं फिर उसका बाद भजन करते करते जिस समय तक रस सिद्धि होगा दीक्षा का क्रिया अभी भी समापन नहीं हुआ किसी ने बीस साल पहले दीक्षा मोहन किया उसी दिन में अक्षय तृतिया का दिन में या किसी अच्छा दिन में दिया लेकिन उसका दिखा का क्रिया अभी चल रहा है अभी भी गुरु चला गया जब गुरु का अनुगत वास्तव करोगे नाटक नहीं करोगे छुपाने का कोशिश मत करो जब करोगे तो आपका आ, आपका फांसी का फंदा अब खोदी छोड़ो, कोई दाई नहीं अपना फांसी का फंदा भी जीव सब स्वयं लेते हैं और मरते हैं किसी को दोष देने का प्रश्न नहीं है किसी को दोष मार दो अब ये सब विचार है जो भी है आ संगो एकमात्र बंधन का कारण है अगर वो संगो साधु संगो भगवान भगवान का नाम ये सब धाम भगवान का प्रसाद जो भी है इन अपराकृत विषयों का साथ आपका संग हो तो ये आपका नुकसानदायक नहीं है यही चाहे संगस्तेसु हराहिते यही संगो हमारा जिंदगी में है हम चाहते हैं क्योंकि ये हमारा संगों का दोष को कटा देंगे बोले क्या समझ में नहीं आई एक, एक बार बोला संगो उसका बोला संगों का दोष कटा देंगे एक संगो जो बात बताया वो है शुद्ध संगो साधु संगो उसके द्वारा प्रकृति का जो त्रिगुण त्रिगुण है जिसके द्वारा आपका बंधन दशा हुआ है ये त्रिगुणों का साथ जो संग है संग स्तेशु हराहित साधु संगो आपको ये त्रिगुण का जो संग है उसको काट के फेंक देंगे आपको जड़ से जड़ से अलगा कर देंगे बहुत सारे इसका विचार है भागवत में भी सब सुंदर तो सत्संग अगर वास्तव हो तो ऐसा आज अगर सत्संग का बहाना हुआ तो उसमें कोई जदि है साधुजनार जनार संगो काम क्रोध साधु के रे की को पारे काम क्रोध साधु के रे की को पारे जदि है साधुजनार जनार संग तुम्हारा अंदर में जो काम है क्रोध है डरते क्यों हो क्रोधादि न क्रोकर ही कबल की तो स्व दुर्वासना निगर तो स्व निराश चैतन्य चंदम दे पदावलंबनम कभी इस श्लोक का विचार सुनोगे काम क्रोध आदि जो सर ऋपु है इसके द्वारा आप हर वक़्त लाठी खाते हो आपको निगल लेगा आज नहीं तो काल जरूर जरूर निगल लेगा आज नहीं तो काल अगर आप वास्तव साधु संग करो तो किसी का हिम्मत नहीं माया का हिम्मत नहीं तुमको फेंक देंगे जो भी हाय साधु संगार संग साधु जनार संगो मतलब अगर वास्तव साधु संग हो वास्तव साधु उसका साथ तुम्हारा संगो अर्थात पृथ्वी विनिमय हुआ तो उसमें आपका डरने का विषय नहीं काम क्रोध साधु के रे की को रही ये तुम्हारा अंदर जो काम क्रोध आदि सरवरपू है तुम्हारा क्या नुकसान कर सकता कुछ नुकसान न कर सके संभव नहीं लेकिन जब तक असत्संग हो संग तो होगा ही या तो असत्संग सत्संग संग, संग।, संग के बिना होता ही नहीं बिना संग रह सकते तो संग चलेगा ही आप बोलो क्यू आर बंद करके हम घर का अंदर बैठे रहेंगे महाराज देखे कैसे संग हो हो जाएगा संग मन तो है मैं मन तो आपका भागेगा आप बैठे हुए तो क्या है संग तो मन करेगा ना मन भागेगा इधर उधर सारे घर चला जाएगा बीवी का उधर तरह किसी का अगर नौजवान उधर लड़की के पास चला जाएगा वो रुकने का संभव नहीं रुकने चार दीवार का अंदर है फिर भी उसका मन असत्संग करने के लिए भग जाए पूरा तमाम भजन का जो रहस्य है पूरा तमाम भजन का शुरू से लेकर अंतिम तक सारे आपका क्या फल होगा वो संपूर्ण डिपेंड करता है आ, आ, आपका संग का ऊपर संपूर्ण भजन का रहस्य सारे ये संग का ऊपर तुम्हारा है खड़ा हुआ है संग कैसा करोगे उसका ऊपर आपका तरक्की हो पीछे जाओगे सब संग का ऊपर सत्संगों का बहाना लेकर कितना असंग हो असत्संग हो जाता है असत्संगों का व्याख्या असत कौन है ये तो लंबा चौड़ा महाभारत बन जाएगा एक एक चूल चू बाल बाल विचार करे तो देखोगे हरे राम हम तो मर जाएंगे हर वगत बद्धजीवी का पल पल में असत्संग होता है जिनका दिलों में गुरु जी का शिक्षा गुरु दीखा गुरु गुरु तत्व का संपूर्ण अनुभव हुआ है उसका दिल में कभी माया स्पर्श नहीं कर सकता संभव नहीं बाकी तमाम दुनिया मरेगा बाकी तमाम दुनिया मरेगा कुछ करने का नहीं है आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे कारण। तुमने आश्रय लिए हो गुरु वैष्णव का आश्रय अगर लिया है तो बच जाओ आश्रय ले का लेने का बहाना किए हो तो मरोगे इसमें कुछ करने का नहीं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीव कितना अनादिकाल से ऐसा ऐसा ही हो रहा है अभी जो बात है निसंगो अर्थात प्रकृति का गुणों से संग रहित हो जाना इसको ही तायो ये निस्संगोताय कल्पत है ये निस्संगों का मतलब ये नहीं कि हरि हरिकथा सुनेंगे नहीं भगवान का धाम में जाएंगे भगवान सत्संग कर ऐसा नहीं अब अर्जुन का साथ भगवान का जो चर्चा चल रहा था चर्चा नहीं उपदेश है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं बीच बीच में अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं अभी बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहला उद्याय से लेकर द्वितीय द्वितीयोध्याय समाप्ति तक इतना सारे महामूल्यवान बहुत सारे उपदेश दिए कैसा कैसा करना है नहीं करना है महाराज संसार में रहोगे संसार तुम्हारा अंदर ना रहे संसार में रहोगे संसार छोड़ के कहाँ जाओगे हिमालय में जाओगे बद्ध बधमन लेकर ये तो ब, ये तो मन तो बद्ध अवस्था है हिमालय में जाओ वहाँ जाके क्या हालत होता है ये बदमन आपको खींचेगा एक तो भूख प्यास ही है शरीर का जय प्राप्त हुआ ही नहीं ये सब चलते रहेगा कहाँ तक करोगे वशीभूत मन लेकर संसार में रहो उसमें भी कोई समस्या नहीं वशीभूत इंद्रियों मन लेकर संसार में रहो बाहरी दृष्टि में उसमें कोई अमंगल नहीं हो सकता वशुभूत मन वशीभूत इंद्रियो इसका मतलब जिसका मन भगवत चरण में लग गया क्योंकि ये छोड़ के तो वशीभूत होने का कोई चांस नहीं रसो वर्यम रसोप परम दिष्टा निवर्तन ये सब व्याख्या सुने याद नहीं है तो याद करके देखना बार बार सुनना है हजारों बार जब तक गीता जी का शिक्षा आपका दिल में बैठेगा नहीं तब तक किसी भी शास्त्र शोभन का आपका अधिकार नहीं जब तक गीता का शिक्षा आपका दिल में बैठेगा नहीं तब तक जो भी शिक्षा लो अधूरा रह जाएगा इट इज इनकम्प्लीट होगा नहीं कुछ जब गीता का पूरा शिक्षा आपका नज़र में आ जाएगा हमारा ऐसे फर्स्ट माया से हटाकर मन को कैसे ले जाना है कैसे क्या करना है ये सब अगर दिल में इसका ज्ञान परिपूर्ण रूपे प्रकटित हो जाए उसका बाद हम जो भी देखो शास्त्रों आपका गुरु वैष्णव का अनुगत्व में जरूर तो आपको फल देगा क्योंकि गीता का जो फाइनल उपदेश है सर्वधर्मान परितय जो मामिक शरणम वजह अहम तम सर्व पापीभ्यो मोक्ष ईशा मा सुचो यहाँ ही ये श्लोकों का अंदर तमाम रहस्य छुपा हुआ है तुम्हारा दिल में जो लोक धर्मो समाज धर्मों वेद धर्मों लौकिक आदि सारे जितना सारे आपका अंदर में है समाज धर्म आदि सब इसको भगवान ने बोले कि कोई काम का नहीं है इसको फेंक दे सर्व सर्वधर्म धर्मों का बारे में बहुवचन इधर व्यवहार किया सर्व धर्म कोई बोलते शरीर धर्म संसार धर्म बोलता नहीं अरे संसार धर्म कैसे चलेगा आप समझे संसार धर्म कैसा है संसार धर्म कैसा है समझो तो संसार का अंदर धर्म का एनालिसिस किया जाए तो संसार धर्म जो जिसको आप मानोगे अनुभव करोगे विचार का अनुसार वास्तव अनुभव तो ये संसार धर्म आपको देखो भगवान का उल्ले जाए लेकिन कह देते हो संसार धर्म भगवान का संबंध में पूरा दुनिया को देखना कोई आसान काम नहीं है ये मेरा माता जी ये मेरा माता जी माता जी के साथ फोन में कांटेक्ट करो सन्यासी बन गया सब करोगे बहुत सारे बीवी हैं संन्यासी छोड़ के आए उसके साथ भी कांटेक्ट हो रहा है फोन में बात हो रहा है वाह अच्छा किस्म का संन्यास हुआ तो संसार कहाँ गया गया संसार तो गया नहीं संसार कहाँ है महाराज संसद तो मन में बैठा हुआ है तमाम दुनिया का संसार तुम्हारा मन में बैठा हुआ है ध्यान लगाओ के देखो तमाम दुनिया का संसार आके हल्ला मचाएगा मन का अंदर लाएगा ना संसार मन में है एक उदाहरण दे दे समझ में आएगा बोले ये जो रात का जब अंधेरा छा जाएगा सूरज ढल जाए रात का टाइम में आसमान का ओर देखो कितना चांद सितारे देखा देगा बहुत सारे अब आपका अंदर में अगर ये भावना है कि महाराज इतना चांद सितारे सब कुछ है वो कहाँ है किसी ने फिटिंग करके रख दिया क्या किसी ने फिटिंग करके रख दिया क्या ऐसे आसमान में ऐसे ऐसे खिलता है क्या है बात है वहाँ पहुँचो तो वैज्ञानिक लोगों ने देखा ज़्यादातर तो जा नहीं पाया जहाँ तक जा पाया मंगल चांद ग्रहो के आधारित नहीं है महाराज आसमान में ऐसा ही है आसमान में कोई कुछ नहीं है आधार आधार दिखाई नहीं देता आधार है अनंत देव अनंत देव आधार है लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता कहाँ है वहाँ ऐसा झूल रहा है टांग रहा है जैसे, टांग रहा है ऊपर में कुछ जैसे आसमान में जितना सारे चांद सितारे आदि सब सब दिखाई पड़ता है आपका मन ये आसमान का मापिक तुलना किया जाए कि इसका अंदर में तमाम दुनिया का जो मेटीरियल एक्सपीरियंस दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड तुम्हारा ये चलते फिरते ये जन्म से लेकर जितना सारे जड़ संग हुआ मेटेरियल एक्सपीरियंस शारी ये संग का जो एक्सपीरियंस है सब हम आपका आपका मन का अंदर सीड बीज रूप में है ना आंखें मूंदों के देखो संसार में पिता माता भाई बंधु ये हमारा गांव सब दिखाई देगा दिखा दिखा ना अब बोलोगे कहाँ से आया अब वास्तव में तो नहीं है स्पर्श करने जाओ तो है लेकिन मन का अंदर है तमाम विषय है लेकिन सूक्ष्म रूप में है जो बाहरी दृष्टि में जितना सारे विषय है सब है सब मन का अंदर में लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है सूक्ष्म रूप अब बाहर में स्थूल रूप में है संसार में रहते हुए संसार को जय प्राप्त करना वो आसान बात नहीं है कितना बड़ा बड़ा सब गया पानी में गया महाराज कितना तर्क बितर्क हमने जीत लिया संसार माया जीत लिया एक लाद मार दिया माया देवी जा कैसे जय हुआ दिखा हो गया दो मिनट में संसार जय कियो ना और देखा दिया संसार जय हुआ हाँ एकमात्रो गुरुचरण जिसका आधार है वही बच जाता माया देवी का लाथी से रजस्तमश्च सत्यन सत्यं च उपशमेन सर्वम गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जहित काल व्याख्या करेगा शुरुआत में इस श्लोक को आश्चर्य का विषय संसार में रहे आ संसार तुम्हारा अंदर में ना रहे ये भरा महाराज मेरा आजब का कथा है हम संसार में रहे हमारा अंदर में संसार नहीं रहे वो कैसे संभव है संभव है हम संसार में हैं लेकिन संसार हमारा अंदर में नहीं है कैसे हो सकता होता नहीं संभव है कि नहीं हाँ हर हालत में संभव है बोले एक उदाहरण दे दे बोले देखो एक किस्ती है नौका नो, बोट और बोट नौका का ऊपर रहता है बिना बिना पानी तो चलेगा नहीं पानी के ऊपर लेकिन उसका अंदर में पानी आ जाए तो मुश्किल उसका अंदर में सारे दुनिया भर का पानी भर जाए तो वो तो जाएगा नीचे है ना? तो पानी का ऊपर किस्ती रहे जहाज रहे उसमें कोई नुकसान नहीं लेकिन जब पानी फूटा जहाज़ फूटा हुआ ना टाइटेनिक आदि कितना सारे जहाज कितना बड़ा बड़ा जहाज सारे समुन्द्र के अंदर अभी अभी भी पड़ा हुआ है टाइटेनिक आदि सब पड़ा हुआ है और जो जहाज महाराज फूटा हो गया टूट गया तो उसके अंदर में पानी भर गया तो रहेगा पानी के ऊपर ऐसा ही तुम्हारा सिचुएशन है स्थिति है तुम संसार में रहो लेकिन ऐसे रहो संसार तुम्हारा अंदर में कहां जाओगे बाघ भालुओं के साथ रहोगे जंगल में वो भी तो खा जाएगा संसार में रहो लेकिन संसार का अंदर संसार का अंदर बाहरी दृष्टि में तुम हो लेकिन निस्संगता कलपथे जो बोला था उसी को सिद्ध करो नितना अपना जिंदगी में देखोगे कि कितना भरपूर आनंद है नहीं तो माया का गुलाम बन जाओगे और पागला पागलपंथी आपका जिंदगी में धर्म हो जाएगा कुछ नहीं होगा संसार में बाहरी दृष्टि में रहो मन इंद्रियों को जय प्राप्त कर लो जैसे जैसे गीता का शिक्षा बोला दूसरा उद्याय में कितना सुंदर और कोई आकर्षण ना रहे वह आदमी बोला माना आकर्षण तो स्वाभाविक है तो आ ही जाएगा कैसे संभव है बाल और एक मिसाल दे उदाहरण दे दे आप आपका घर में आपका घर में एक नौकरानी पिछले बीस पच्चीस बीस साल में साल से आपका घर में है काम कर रही आप ज़मींदार हो ज़मींदार का घर में वो नौकरानी बहुत दिन से खाना भी पकाती है सब जैसे बच्चा है बच्चा को भी पालन करती है सब करते हैं कहते हैं न किसी घर में गया बच्चा पैदा हुआ बच्चा को भी पालन करते हैं सब करते हैं दूध पिलाती है करती है न जैसे वो करने का बाद भी अपना एक लड़का है गांव में अपना खुद का एक बेटा है वो गांव में बहुत गरीब है इधर से जो रोजी रोटी पानी का व्यवस्था होता है वो तो हो ही जाता है और बाकी जो छोटा मोटा पैसा है वो गांव में भेज देती है क्योंकि लड़का है उसका थोड़ा पालन पोषण हो जाएगा अब आप बताओ ये जो इधर बच्चा पैदा हुआ और उसका खुद का बच्चा है ये दोनों में किसका ऊपर उसका आकर्षण रहे किसका ऊपर अपना लड़का का ऊपर क्योंकि वो अपना है शरीर से जुड़ा हुआ है ये बच्चा को प्यार भी करता है दूध भी पिलाती है फिर भी उसका अंदर में आइडिया है ये हमारा बच्चा थोड़ी है ये थोड़ी हमारा बच्चा है हमारा बच्चा गांव में है कोई किसी का बच्चा नहीं महाराज सब झूठा है सब नाटकबाजी है वो वो बर्दी वो बर्दी पहन के आया है आपका शरीर से निकाला वो बोलता हमारा बच्चा अरे ये आपका शरीर से नहीं निकाला तो ये बर्दी अलग है वो हमारा बच्चा नहीं है यही तो माया है ना जो बच्चा को पालन पोषण किया वो दस साल बाद वो बच्चा मारा गया इधर जमींदार के घर में और घर वाले सब रोना शुरू कर दिया रुक दिया न वो नौकरानी क्या करेगी वो भी रोएगी ऐ कहाँ गया रोएगी नहीं लेकिन उसका मंदिर में ये भाव है ये तो मेरा बच्चा नहीं मेरा बच्चा ना मर जाए वो तो गांव में है ऐसा ही है संसार में जो जिसका साथ लिंक संबंध बना के रहता है उसका साथ उसका संग हो जाता संग कथा का भक्तविनोद व्याख्या के वो पहले भी हमने बताया संग अर्थ में प्रति विनिमय आप ऊपर से कर्तव्यों कर्मों के अनुसार सब करो लेकिन मन का लगन बिल्कुल उधर ना रहे पृथ्वी विमय ना हो जाए जब पृथ्वी पृथ्विनमय हो जाए तो आपको रक्षा करने वाला और कोई नहीं रहेगा बस जाओगे एक तो गुरु वैष्णव भी है रक्षा करने वाला बैंक का आमानती पैसा आपका बीवी पिता माता कोई रक्षा करेगा कोई रक्षा नहीं कर सकता एकमात्र तो रक्षक है गुरु वैष्णव वो छोड़ के दूसरा रक्षक है नहीं तो ये दो मिसाल के द्वारा आपका अंदर में ये अनुभव आया कैसे संसार में रहना है कैसे कर्तव्य कर्मों को करना है इसका बारे में समत्व बुद्धि को आश्रय करने के लिए बोला सुख दुख मान अपमान लाभ लाभ जय पराजय इसमें आपको समत्व बुद्धि रहना चाहिए समत्व बुद्धि अगर रखोगे तो ये आपके लिए दुखदायक नहीं होगा यही ना बात मन का स्थिति प्रज्ञावान क्या लक्षण है कैसे कैसे होता है उसका बाद अंतिम में ब्राह्मी स्थिति का बारे में बताएगा और ब्राह्मण स्थिति ब्रह्म में स्थिति होना ये छोड़कर भी हम भागवत से सुंदर बताया था ये इसका साथ कोई ताल्लुकात है नहीं काल अगर उसका अंतिम में व्याख्या सुनकर अब कोई आदमी उल्टा समझे इसीलिए दोबारा बोलना पड़ा काल जो शिशुपाल का जो साजुजो मुक्ति हुआ साक्षात विग्रह में वो जो चार किस्म का मुक्ति होता है सरुपो साजुजो सालोक को सामीप्यो है ना ये सारे सामी ये जो मुक्ति है ये सब मुक्ति हमारा दिल में ठहरेगा नहीं क्यों भक्ति का रास्ता में जो चल पड़ा उसका हृदय में कभी ये सब मुक्ति जो है कभी भी ठहरेगा नहीं क्योंकि मुक्ति तो कुछ नहीं है उसमें क्या आनंद है मुक्तिर्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अव्यवस्थिति मुक्ति का वास्तव व्याख्या क्या है ना जीवों का जो वास्तव स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाना कृष्णों का हम मैं जीवे स्वरूप है किश्ण नित्योदास ये जो कृष्णों का सेवा में लग जाना यही मुक्ति है बाकी ब्रह्म में जाके लीन हो जाना वो सब वास्तव मुक्ति नहीं है तो मुक्ति लिखा है वास्तव विषय में मुक्ति नहीं है इस बारे में चर्चा करें कभी गौरीय समाज में भक्ति समाज में मुक्ति का व्याख्या है क्या व्याख्या किया मुक्तिर हित्या अन्यथा रूपम मुक्तिर हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति जीव गोसाई पात संदर्भ में सुंदर सब ये सब ऐसा विचार करने वाला सुनने वाला आदमी भी आजकल जगत में नहीं है कोई जगह कथा चले वास्तव उसमें लोग नहीं आए मुश्किल है इसीलिए उपनिषद में बनाया बताया गया ना नया मात्मा प्रभुशन मेधाया न सुसे न इत्यादि श्लोक इस आत्मविष्यक जो ज्ञान है इसको लेने वाला नहीं है जगत में बहुत रे अब इधर तीसरा उद्याय शुरुआत होने जा रहा है इसमें अर्जुन का अंदर में बड़ा भारी संशय पैदा हो गया पहले जो जब स्थिति का बारे में द्वितीय उध्याय में चर्चा हुआ स्थिति क्या है हमने ये सब चर्चा करने का बाद काल इच्छा करके हमने साजुजो मुक्ति भगवान में मिल जाए ये सब थोड़ा दिखा इच्छा करके इसका साथ ब्राह्मी स्थिति जो है वो सो अलग है ब्राह्मी स्थिति आ यहाँ चार किस्म का मुक्ति का थोड़ा बहुत उठाया था और ये तीसरा उद्याय में अर्जुन का अंदर में बड़ा संशय संदेह पैदा हो गया अर्जुन कह रहे हैं कि जयसी चेत करुणस्थ माता बुद्धिर्जनार्दनों तत्किन करवाणी घोरे माम नियोजयसि के सबा जब आपने पहले बताया था पहले उद्याय में बुद्धि को आश्रय करो बुद्धि मतलब समत्व बुद्धि को आश्रय करके करो ये सब बोला पहले अब अभी बोल रहे हो को युद्ध करो आप अगर आपका विचार ये है कि समत्व बुद्धि आश्रय करने से ज्ञान को आश्चर्य करने से हमारा समाधान हो जाए तो हमारा खामा खा दरकार क्या है लड़ाई करने जाए हम लड़ाई करें ये कैसे संभव है एक बार आप ज्ञान का बोल रहे हो आपका आप, आप, एक, एक बार ज्ञान के बारे में बोल रहे हो थोड़ा बाकी बोल रहे हो युद्ध करो युद्ध करना तुम्हारा सदर में इत्यादि अरे आई एम इन कन्फ्यूशन आई एम इन कन्फ्यूशन हमारा दिल में तो संशय पैदा हो गया समझ तो में नहीं आ रहा है क्या बात कह रहे हो जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तम तो किम कर्माणी घोरे मम निय केसव वो भी मामूली सी कर्म नहीं है वो भी युद्ध जैसा कर्म है उसमें लाखों आदमी मारे जाएगा ये कर्म आप बोले करो युद्ध करो युद्ध करना तुम्हारा काम है ये बोल या फिर बोल लो कि आपको कोई पाप नहीं स्पर्श करेगा समत्व बुद्धि आश्रय करो सुख दुखो मान अपमान जय पराजय आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अब हमारा लगता है कंफ्यूजन <coughs> अगर बुद्धि श्रेष्ठ है बुद्धि को आश्रय करने से अगर समाधान है तो हमारा युद्ध रूपी भयावह कर्मों का बुलाने का क्या दरकार है हम युद्ध करें क्यों ये युद्ध हैं तो हम किंग कर्माणी घोरे माम नियोज य केशव हे केसव हमको घोरता रहे युद्ध कर्म में नियो क्यों कर रहे उसका बाद आज जो के बोलते महाराज तो हम तो कन्फ्यूजन में आ गया संशय आ गया व्यामी श्रेण वाख्य नो बुद्धिम मोहय शिव में तदे बदो निश्चित्य जेनो श्रेयो अहम अपनुवात अभी ये बोल रहे अभी वो बोल रहे ऐसा मत करो ऐसा करो कि आपका जो वाक्य बाक, है उपदेश है इसमें हमारा अंदर में चक्कर आ जा रहा है चक्कर आ रहा है हमारा अंदर में कैसा क्या करे कैसा पालन करे अब एक काम करो ना तो अद एकम बद निश्चित निश्चय करके एक बताओ ऐसा ऐसा हाँ, करो ऐसा करो ऐसा करो सारे हम नहीं कर सकता तो इसमें से चुन चुन के एक बताओ तदेक बदनिश्चित निश्चित जेनो श्रेय अहम श्रेय <coughs> अहम अपन <अपनुवां। coughs> <coughs> जेनो श्रेय अहम अपन जय जैसे हम श्रेयो रास्ता श्रेयो विषय हम हमको प्राप्त हो जाए ऐसा बोलो बोलो अहम् श्रेयो अपनवा श्रेय लाभ करने का युग हो जाए हम श्रेय कर ले जगत में दो किस्म का विषय पहले भी बहुत चर्चा हो चुका गुरुवर्गो तो अक्सर बोलते हैं कि देखो श्रेयो और पेय दो चीज़ दुनिया में हैं श्रेय और पेय श्रेय है आपका जड़ मन और जड़ बुद्धि के द्वारा जो विषय का और आपका आकर्षण होता है उसी विषय को प्राप्ति करने का लिए जो आपका अभियान है मिशन ये प्रेय है और ये आपका जड़ मन बुद्धि का वशबूत होकर जिस वस्तुओं को प्राप्ति करने के लिए आप दौड़ रहे हो किसी भी हालत से गुरु विष्णु का बात मान ही नहीं रहे हो यह प्रेयोग ये प्रेयोग का जो फल है जिस ओर दौड़ रहे हो इसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं फ्रूटिव एक्टिविटीज फल देने वाला जो कर्म है फलाकांक्षा करके जो कर्म करते हो इसके द्वारा आपका क्या होता है प्रयोग मिलेगा ना और आत्मा का साथ संबंधित है उद्धारित आत्मनात्मनम जो बात आएगा बाद में देखोगे तुम पहले अपने को सहायता करने का कोशिश करो क्यों तुम जुआचूरी कर रहे हो अपना मन का साथ तुम बेईमानी कर रहे हो अपना जो विचार है आप जो कर रहे हो आप अपने आप आप धोखा खा जाओगे तो किसी को धोखा नहीं दे सकोगे जीवों का अंदर में भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा करुणापटभ जो है ये सब विचार सुनोगे तो समझ जाओगे जीवों का अंदर स्वाभाविक एक वित्तीय रहता है जो अपने को चिट करने का जीवों का अंदर में स्वाभाविक वृत्ति है सूक्ष्म रूप में हृदय में बासा किए हुए हैं वो है दूसरे को चिट करना और अपने को भी चिट करना अपने का जो अपना साथ जो चिटिंग हो जाता है इसका बारे में अनुभव नहीं हुआ ये माया का खेल है ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा कर्नाटक इसका नाम है विप्रलिपसा बद्ध जीवों का अंदर में स्वाभाविक चार किस्म का दोष रहता है उसी का अंदर एक है उनमें से एक है यह विप्रलिप्सा भद्ध जी स्वाभाविक अपना साथ चिट करते हैं दूसरे को भी चिट करने का इच्छा रखता है ए? तो ये जो हालत है ये हालत बड़ा बुरा हालत है इससे बाहर जाने का रास्ता क्या है ये जो श्रेय है आत्मा का साथ जोड़ा हुआ जितना सारे मंगलदायक विषय है वो है श्रेय अर्थात आपको जड़बंधन से छुटकारा दिलाकर ले जाएंगे धीरे धीरे ये तो श्रेय है श्रेय पंथा को अनुसरण करना यही तमाम शास्त्रों का उपदेश है शास्त्रों का और गुरु वैष्णव का भी ये उपदेश है और ये विचार भी हमारा सामने आते हैं महाभारत का इसका बारे में कई दिन पहला श्लोक में उद्धार करके वे चर्चा करेंगे जो बहुत सारे उपदेश आता है न असौ मुनेरजस्वतम नभिन्नम धर्म स्वतत्व निहितो गुहायम महाजनो जिनो गो स्वपन इसका भी व्याख्या होगा एक एक दिन एक एक पहला श्लोक करके व्याख्या करेंगे तमाम ऋषि मुनियों का सारे उपदेश है अब हम क्या करें कहा जाए चैतन्य महापो महाभाव से श्लोक उठाकर बोले देखो सब उपदेश है तुमको करना पड़ेगा क्या महाजनों जैनों का तो सपन था महाजनों का पतंग अनुसरण करो महाजन हा महाजन मतलब वैष्णव गुरु शिला परीक्षित महाराज के सामने ना जाने कितना किस्म का गुरु आ गया था लेकिन वास्तव गुरु कौन है भक्ति योग का गुरु सुखदेव गोस्वामी कितना किस्म का गुरु आया था आया था ना कर्म मार्ग का गुरु ज्ञान मार्ग का गुरु योग मार्ग का गुरु तमाम आके छा गया छा गया था ना हजारों हजारों संत महात्मा का सब ऋषि मुनियों ने आये बहुत वैशिष्ट भरद्वाज धोमो पराशर सब आए लेकिन अंतिम में किसका उपदेश ग्रहण किया बोलो किसका उपदेश ग्रहण किया सुखदेव को क्यों सुखदेव संतकाल का लड़का है बाबा पर बाबा सब आए हैं सब उसका उपदेश छोड़ के काल का बच्चा का उपदेश ले लिया महाराज भजन में बच्चा और बूढ़ा नहीं होता बुढ़ापा और बच्चापन जो है वो तो शरीर का धर्म है बासांश जीर्णानी यथा विहयो नवानी गिर नरो परानी ये तो शरीर का धर्म है क्यों तुम इस विचार में परे हुए हो आत्मो अनादि है आत्मा ए सुखदेव गोस्वामी का आप देख रहे हो 16 साल का उम्र है तो क्या हुआ तमाम गुरुओं में वो उसका गुरुत्व तो ज्यादा हुआ हुआ नहीं तमाम गुरुओं में लिखा हो भागवत का स्लोक हम अक्सर कभी कभी व्याख्या भी करते योगी नाम परम गुरुम जितना सारे योगी है मतलब कर्म मार्ग का योगी ज्ञान मार्ग का योग मतलब लो जोग कर्म जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग राजगो सब जितना सारे गुरु आए और योगियों में आप श्रेष्ठ हो योगी नाम परम गुरु कभी सुनोगे भगवत का व्याख्या तब पता चलेगा रस अस्न करने वाला जो व्याख्या है वो तो भक्तों का सामने ही होता है बाजार में नहीं चलता यहाँ भगवान श्री कृष्णों को प्रश्न कर दिया कि व्यमिश्रेणी व्यामिश्रेणे वो वाख्ये नो बुद्धिंग मोह शिव में तदिक तो अंग जेनो श्रेय अहम अपनुवात मतलब अर्जुन का अंदर में श्रेय प्राप्ति करने का वासना है ऐसा नहीं कि अर्जुन चाहता नहीं कि हम श्रेय नहीं चाहे प्रेव चाहे ऐसा नहीं है लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा किस रास्ता में चलने से किस पंथा अवलम्बन करने से श्रेय अहम अपनवाम अपनवाम श्रेय प्राप्ति हो इसीलिए क्वेश्चन की लोके ओस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रक्ता मयानक ज्ञान योगे न संख्यानम कर्म योगे नोगिनम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसलिए स्वच्छिदान भक्ति ठाकुर जी ने इसका सुंदर व्याख्या किए वास्तविक कि भक्ति योग आश्रय क्रिये बिना कभी भी वास्तव श्रेय का रास्ता वास्तव होता नहीं होता जब तक भक्ति का रास्ता अवलंबन ना करे तब तक होगा नहीं अब इधर श्री सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर सुंदर व्याख्या किए इसका जो वास्तव जब भक्ति आश्रय ना करे भगवान वाचो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन लोकेअस्विन द्विविधा निष्ठा ये लोक में समाज में दो किस्म का निष्ठा देखा जाता है लोके उसमें द्विविधा निष्ठा पूरा प्रख्ता मयान हो ज्ञान योगे न संख्यानम कर्म योगे नोगिनम सांखो ज्ञान योग के द्वारा प्रकृति पुरुष का जो विचार आता है फिर भगवान समत्व बुद्धि आश्रय करने का जो विषय है ये भी एक ज्ञान की ज्ञान ही तो है कैसे ज्ञान अवलंबन करके आगे चलो भगवान बोले देखो लोकेअस्मिन दिविधा निष्ठा बहुत पूर्वकाल से दो विषय में निष्ठा देखा जाता है एक ज्ञान का मार्ग में एक ठो है कर्म का मार्ग में और ज्ञान का मार्ग समझना बड़ा मुश्किल है बहुत रेयर केस हैं जो वास्तविक सांखोजोग को उपलब्धि करके प्रकृति क्रियामानी को अनुभव करके करता अहम इति मन्नतें भाव को बिल्कुल काट के फेंक दे जिंदगी से ये असंभव है बहुत कम रेयर केस और एक बात है जो तुम सोचे हो कि हमने पहले तुमको बोलो समत्व बुद्धि आश्रय करो ज्ञान को आश्रय करो सांकोजो का भी थोड़ा उठाया था आपका अंदर में शायद कन्फ्यूशन आया अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्णो तुम हमारा बात शायद समझे नहीं तुम दो किस्म का विषय तुमने सुने हो इसके द्वारा तुम्हारा अंदर में शायद ये फहमे आया कि हमने दो दो किस्म का दो दो किस्म का बात हमने बताया इसमें अलग अलग विषय प्राप्त वास्तविक अर्जुन वास्तविक विषय ये है जैसा ज्ञान मार्ग में प्राप्ति होने के बाद होता है कर्म कर्म मार्ग को अवलंबन करके उसका जो परिपक्व अवस्था वो उसमें वो ज्ञान का जो ज्ञान मार्ग अवलंबन करके जो गया था वो अगर सक्सेसफुल हो तुम अगर कर्म मार्ग में अवलम्बन करके धीरे धीरे अवलंबन करके आगे चलो कर्मार्ग मैं कर्मजोग कर्म, कर्म मार्ग मतलब संसार का कर्म नहीं कर्मजोग इसके द्वारा अल्टीमेट प्लेटफॉर्म सेम है मतलब इस रास्ता से जाओ जिस स्थिति में आओगे इस रास्ते से जाओ उसी स्थिति अल्टीमेटली हम दो विष हम दो रास्ता लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रख्ता मया न हे निष्पाप अर्जुन दो रास्ता हमने तुमने सुने होंगे लेकिन ये जो इस मार्ग में जाओ तो जिस अवस्था इस मार्ग में जाओ तो उसी रास्ता का क्योंकि अल्टीमेटली इधर जाके ज्ञान मार्ग में भी भक्ति का मिश्रण नहीं है तो बेकार कर्म मार्ग में भी कर्म कर, कर, कर, कर्म कर्म मार्ग मतलब कर्म जोगे उधर भी भगवान का लिए अर्पण करने का विषय उस तक ना जाओगे भक्ति मिश्रण नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा अल्टीमेटली एक स्थिति में जाना पड़ेगा तभी तुम्हारा समझ में आएगा और बात यह है भक्ति मिनो ठाकुर जी यही बात को बताएं भक्ति मिनो ठाकुर जी ने बताए भगवान ने कह रहे हैं कि हम पूर्वोध्याय में जो बोले हैं इसमें हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि संखो योग और योग के द्वारा परस्पर निरपेक्ष साधन परस्पर निरपेक्ष साधन उपाय इसमें अलग किस्म का एक मुख्य साधन का ऊपर इधर अलग साधन का ये नहीं अल्टीमेटली एक है भक्ति योग व्यतीत अर्थात भक्ति योग छोड़ के वास्तविक मुख्य साधन का उपाय और कुछ है ही नहीं उसी भक्ति योग साधन विषय में निष्ठा दो प्रकार का है दो मार्ग हमने बताया जो सब व्यक्तियों का अंतकरण शुद्ध है पूर्व संस्कार है पूर्व संस्कार के अनुसार उसका अंदर का भाव उतना घटिया नहीं है शुद्ध है थोड़ा जो सब व्यक्तियों का अंतकरण थोड़ा शुद्ध है वो ज्ञान भूमिका में जाना चाहते हैं ज्ञान और आरूरो और जिनका अभी भी कंटामिनेशन है तरह तरह का एकदम कर्म में अनुराग उसको अगर जोर जबरदस्ती जो लेके बोले गाढ़ धक्का दे घाड़ धक्का दे के बोले ज्ञान मार्ग में चल होगा नहीं कुछ का उसका उसका प्रोपेंसिटी स्वाभाविक वृत्ति है इधर तुम उधर धक्का लगा के उधर तो उल्टा हो जाएगा जिसका अंदर अंतरकरण शुद्धि है पहले से ही थोड़ा शुद्ध है वो उतना काम क्रोध का कुछ नहीं है काम मार्ग में आकर्षण नहीं है वो ज्ञान मार्ग में जाए तो जल्दी हो जाए और ये मार्ग में कर्म मार्ग का आदमी को घाट धक्का देके बोले उधर कर हो सकेगा नहीं उसको इसी रास्ता में चलने दो क्योंकि कर्म किए बिना वो धक्का लगेगा एक एक करके कर्म करेगा और धक्का लगेगा एक एक कर्म करेगा धक्का लगेगा वो आपने आप अंदर में जो विवेक पैदा होगा धीरे धीरे वो उसी को धीरे धीरे ज्ञान मार्ग का ओर ले जाएगा लेकिन अभी कच्चा अवस्था में रास्ता से उसको उठाकर लेके ज्ञान मार्ग ले। हो गया नहीं करने दो उसका वित्तीय है एक मात्र तो एक रास्ता है ये निरपेक्ष है वो है भक्ति भक्ति योग ऐसा एक है चाहे किसी भी किसी भी अवस्था उसका है उसको उठा अगर भक्ति योग में वास्तव उसको रखने का व्यवस्था कर दोगे तो उसमें संभव है भक्ति परम निरपेक्षा भक्ति किसी का ऊपर अपेक्षा नहीं करती भक्ति योग का गुरु जो है वो अगर किसी को कृपा किए और अगर जिसको कृपा किए उसको लेने का हिम्मत है तो इसी अवस्था में हालत अलग अलग बन जाता तो भक्ति भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए जो सकल व्यक्तियों का अंतकरण शुद्ध अंतकरण है स्वाभाविक और उन लोगों का ये ज्ञान भूमिका में आरूढ़ हो तो अच्छा है उन लोगों के लिए संख ज्ञान योगी निष्ठा वर्तमान है और अंतकरण को ग्रेजुअली धीरे धीरे शुद्धकरण का जो व्यवस्था है उसमें कर्म कर्मयोग निष्ठा उसका अंदर में है कर्मयोग में निष्ठा है कर्मों का निष्ठा है उसमें कर्मयोग में निष्ठा अगर कर दो कर्म मार्ग में चलने वाला उसको कर्मयोग में निष्ठा है तो धीरे धीरे अल्टीमेटली जाके उसका अंदर में विवेक पैदा हो जाएगा क्योंकि जिसका अंतकरण शुद्धि नहीं हुआ उसको जोर जबरदस्ती मत करो वस्तुत तो भक्ति भूमि लाभ करने का सुपान ये दोनों जो बताया वो अंतिम में एक ही है भक्ति योग आश्रय किए बिना भक्ति योग आश्रय किए बिना किसी का वैसा अवस्था नहीं आता अल्टीमेटली भक्ति योग में जाना पड़ेगा चार नंबर श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण सुंदर उपदेश किया नौ कर्मानम आ, लिखा है न कर्माण मनारंभाद नैषकम्य पुरुषमश्नुते न चादव सिद्धि सामदिग्छति कर्म किए बिना किसी का नैष्कर्म नहीं आता नैष्कर्म किसको बोला जाता है शास्त्र में निष्कर्मों का विषय जो है इसका क्या माने हैं कर्म करे लेकिन बंधन का कारण नहीं हो बंधन का कारण नहीं होगा कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला जो व्यवस्था है वही है निष्कर्म सिद्धि बड़ा कठिन विषय है ये जो है देखो ये किए बिना कर्म चेष्टा अगर छोड़ दो तुम्हारा जिंदगी में तो इसमें वो जो पुरुष है अर्थात जो जीवात्मा है कभी भी निष्कर्म लाभ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा जो अटेनमेंट का जो प्रोसीड्यूर है तुमने पहले से छोड़ दिया कर्म करना छोड़ दिया कर्म संन्यास करते हुए लाखों लाखों मायावादी अपना जिंदगी का सत्यानाश कर रहा है वो बोलता है कर्म छोड़ दो कर्म हम नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण उसके बात जुक्ति देंगे क्या तुम कर्म नहीं करोगे तुम्हें नहीं करोगे तुम्हारा खाना पीना चलना उठना बैठना क्या वो कर्म नहीं है कर्म छोड़ सकोगे तुम क्यों ऐसा बात बोल रहे हो किसी का हिम्मत नहीं है कि कर्म को छोड़े कर्म करना पड़ेगा कर्म किए बिना पुरुष निष्कर्म लाभ कर नहीं सकता अकामना के त्याग छोड़कर अर्थात फलाकांक्षा छोड़कर कभी कर्म त्याग करने से सिद्धि लाभ नहीं होता क्योंकि पहले हम व्याख्या कर चुका कि कर्म बंधन का कारण नहीं है कर्मफल में जो आसक्ति है ये बंधन का कारण है पहले बता तो तुम कर्म छोड़ दिया फिर भी तुम्हारा अंदर में कर्मफल का जो विषय जो आकर्षण है कर्मफल का त्याग नहीं कर सका कर्मों त्याग करने से ही आपका निष्कर्म सिद्धि नहीं होगा न कर्मा मनारकर्म पुरुषो मनुते न च न चन्यासनाद सिद्धिधिगछति सम समधिगछति और सन्यास जो जो इसका माने रखता है कर्मो सन्यास ये भी तुम्हारा जिंदगी में कभी भी आएगा नहीं आ नहीं सकता संभव नहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को झुकती रहे कि क्यों ऐसा बोल रहे हो क्या कारण है इसका उत्तर अर्जुन को दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण न ही क्विचित क्षण या तो कृत करजते ही अवसहा कर्मो सर्वहा प्रकृतिजोई गुणोई तुम दिखा सकते हो कि बिना कर्म कोई जिए न ही क्विचित यातु या तो तिष्ट अकर्मकृत कर्म किए बिना कभी भी कोई जी नहीं सकता खनकाल मत्रो कर्म ना करके कोई रह नहीं सकता कर्म चल रहा है सूक्ष्म रूप में इसमें विचार है आप बोलोगे तो हम तो चुपचाप बैठा हुआ कहाँ कर्म चल रहा है बोलोगे ना यह मतलब है कि सूक्ष्म रूप में स्थूल रूप में समझा बाहरी दृष्टि में आपका कर्म नहीं चल रहा है ये ये श्लोक मा, का माने उल्टा समय ना स्वाभाविक है ये जो बोला न ही क्वच्चित क्षणमापि जातु तिस्त या कोई कर्मों छोड़ के एक मुहूर्त भी रह नहीं सकता मुहूर्त क्या बात है एक क्षण मुहूर्त तो बड़ा बात है बताया था उस दिन खट्टांगो राजा का जिंदगी में दो मुहूर्त बाकी था दो मुहूर्त मतलब 48 मिनट खट्टांगों राजा को पता चला देवता लो बोला आशीर्वाद ले लो अरे कौन सी आशीर्वाद ले महाराज पहले बताओ कितना दिन जिए उसके बाद भी सोच विचार करके आशीर्वाद लेंगे बर ले लो और बर तो बाद में लेंगे पहले आयु बताओ तो देख के देवता तो लगो महाराज आपका तो आयु है नहीं है नहीं बोलना कितना आयु है तो फिर भी तो बताओ बोले अरे है ही नहीं 48 मिनट 48 मिनट अरे तो फिर क्या बढ़ मांगे महाराज बैठ गया चुपचाप सब फेंक फाँक के 48 मिनट का अंदर भगवान में मनोन्वेश करके बस सिद्धि प्राप्त हो गया अब आपका पूरा जिंदगी मिल गया फिर भी क्रुज नहीं बरा कैसा ऐसा हो सकता बात समझे तो हो सकेगा जरूर खट्टंग राजा अड़तालीस मिनट समय अंदर के अंदर सक्सेसफुल होके चला गया <laughs> कैसा सक्सेस है देखो क्योंकि मन का उसका जो विषय था ऐसे ही तो देवता लोगों का आशीर्वाद मिला मन में उतना चंचलता शायद नहीं था अगर मन में बहुत चंचलता होता तो 48 मिनट का अंदर सक्सेस मिलना संभव कदापि संभव नहीं मन तैयार था थोड़ा बहुत और देवता का आशीर्वाद तो था ही और बैठ गया बस सक्सेस हो गया भगवान के चरणों में तो एक तो काल एक मुहूर्त तो नहीं एक खणकाल भगवान बोले खणक काल भी कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता अब बोलोगे महाराज कैसा संभव हम तो चुपचाप बैठ गया कैसे कर्म हो रहा है इसका मानी ये है कि स्थूलों और सूक्ष्म रूप के द्वारा कर्म हो रहा है स्थूल रूप बाहर में कर्म आज सूक्ष्म रूप में मन का अंदर में क्रियाकर्म जो हमारा लड़की का शादी नहीं हुआ हम तो तैगी बन के आ गया अभी महाराज जाना पड़ेगा बहन का शादी के लिए जाना पड़ेगा तो क्रियाकर्म चल रहा है आपके मन में गुरु वैष्णव बहुत चतुर है कभी कभी ऐसा आदेश देते हैं कि तुम बोलोगे दुनिया को हम हमको आदेश दिया गुरुजी जी ले गुरु तुमको धोखा दिया तुमको परीक्षा करने के लिए बोला ये हो ही नहीं सकता सदगुरु कभी ऐसा उपदेश नहीं करेंगे जो दुनिया को दुनिया के लिए खतरना खतर खतरनाक है सदगुरु कभी भी ऐसा उपदेश नहीं दे सकता जो दुनिया के लिए खतरनाक है क्योंकि हमको देखें हम घर जा रहा है तो दूसरे भी जाएंगे और क्या है उसको आदेश दिया हमको सन्यासी ब्रह्मचारी अर्थात तैगी व्यक्तियों के लिए जिंदगी में दो किस्म का व्यवहार है दो किस्म का एक है लोग व्यवहार बाह्य लोग व्यवहार और अंतव्यवहार एक सन्यासी, एक तैगी व्यक्ति एक ब्रह्मचारी जितना भी ऊंचा साधन किया बहुत ऊंचा साधन किया फिर भी वो का वो अगर लोगों को शिक्षा देने के लिए अपना बेस को रखा है सन्यास का बेस किस लिए महाप्रभु क्या बताया था महाप्रभु बताया था मुकुंद सेवन व्रत कई लोग ग्रहण सन्यास व्रत का अर्थ है जे पति मुहूर्त पति खनकाल भगवान का सेवन में उन्मुख उन्मुख विचार आता सेवा में लगे रहना यही तो सन्यास का धर्म है सन्यास और कुछ नहीं सन्यास मतलब सन्यास मतलब ये नहीं कि बड़ा बड़ा भाषण देना सन्यास का मतलब है कि हर बकत कंटिन्यूअसली अन इंटरेप्टेड वे जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती हुई सागर को रुचल पड़ी क्या रात दो बजे गंगा जी का जाना बंद हो जाएगा हैं? वो चलती रहेगी तुम सो खाओ तुम हरिद्वार से चले जाओ मायापुर जहां भी जाओ गंगा जी तो गंगा जी है इसका जो धारा ये हुई चलेगी अब विषय ये है सन्यासियों का जो धर्म है भक्ति योग का सन्यास, संन्यास सन्यास तो बिल्कुल कलिकल में है ही नहीं जो जोर जबस्ती बोलता है तो जोर जबस्ती बोलता है उसका कोई बेस नहीं है बैकग्राउंड नहीं है आधार नहीं है तो सन्यास का मतलब है तैगी जो है जो सन्यासी बाबा भंग्या कुछ भी है उसका मतलब है हर खन खन में भगवान का सेवा का चिंतन करना भगवान का सेवा का विषय सोचना करना यही है एकमात्र एकमात्र तो दूसरा कोई रास्ता नहीं इसी को सन्यास बोला है सन्यास का मतलब ये नहीं कि हमने तो महाराज सुबह से लेकर दस घंटा हमने भजन का किया आप तो थोड़ा छोड़ दो थोड़ा विषय का चर्चा करें घर में जाए होगा नहीं ऐसा हिम्मत कलिकाल में किसी का अंदर में नहीं है वो बोलेगा हम घर गया और हमको विषय नहीं स्पर्श किया हो ही नहीं सकता स्पर्श करेगा मुने रोपी दुस्तैजो जब मुनि ऋषियों ने बोला शास्त्रों में विचार है मुनि ऋषियों का भी पूर्व संबंध तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता लिखा हुआ है मुने रोपी दुस्तैजो पूर्व संबंध पूरा लगन को हटा देना पूर्वो पूरा बड़ा कठिन है तो ये जो मन का अंदर में सूक्ष्म रूप में जो कर्मों का जो विषय चल रहा है ये भी तो कर्म ही है स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों ही तुम्हारा बंधन की कारण हो जाएगा होगा नहीं दोनों बंधन का कारण दोनों में एक भी नहीं करना चाहिए हमने अभी बताया था कि तैगी जिंदगी में सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी हो तैगी जिंद बाबा जो बने हैं परभंशु जो भी है सबका दो विशेष करके परभंशु व्यक्तियों का जो ऊंचा स्थिति है उसमें तो तुम्हारा समझ में नहीं आए क्योंकि उसका बारे में बोलना मुश्किल है क्यों वो तो चतुर्थ आश्रम चार आश्रम का बाहर है ज्ञानिष्ठो विरोक्तो व मदभक्तो व अनपेक्षक स्वलिंगानश्रम चरित अविधि गोचराहा दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स परमांशु व्यक्ति जो वास्तविक है उसका बारे में तुम्हारा विचार करने का कोई अधिकार ही नहीं तुम कर, करो तो पागल हो जाओ मर जाओगे उसका स्थिति क्या है किस अवस्था में है लेकिन ऑर्डिनरी जो बाबावेश बना लिए सादावेश उसका लिए नहीं गौड़ी मठ का स्वाभाविक जो बाबाजी बेस जो सादावेश बेश जो है प्रभाजी ने बताया इट इज कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर गौड़िया मठ का ये जो परमस सादावेश दे आता है ये सन्यासी बेस का परिपूरक है इसलिए मैं भी गौड़िया मठ का अंदर हूँ चैतन्य मठ का अंदर हर वक्त चिंता चेतना में तो इसलिए हमको भी सन्यासी का मामिक व्यवहार बातचीत सब चलेगा जब हमको फेंक दोगे बाहर अलग जगह तो उसी में हम लौकिक व्यवहार का बारे में थोड़ा उदासीन रहेंगे लौकिक व्यवहार का बारे में उतना हमारा ध्यान नहीं रहेगा जब एकांत में रहेंगे लेकिन जब शिक्षा के लिए भरपूर मटका अंदर बात चल रहा है किसी जगह प्रचार में जा रहा है तो कैसा चलेगा सन्यासी का माफी बिल्कुल एकदम प्रचार का लिए भगवान का प्रचार का लिए प्रभुपाद का मनोभिष्ट पूर्ति के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना पड़े भक्ति अनुकूल प्रभुपाद का कहना है आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य चैतन्य महाप्र का वानी का प्रचार कर लिए बाहरी दृष्टि में तुम देखो जो बाबा ऐसा किया उधर क्यों गया ये इतना खराब जगह गया क्यों उसमें भी कोई दोस्त नहीं क्योंकि पोपात का आदेश है लेकिन जिसका अंदर में वैसा भाव ही नहीं है वो बोला हम गया पोपात का तो आदेश था इसमें हमारा कुछ दोष है हाँ दोष है दोष लग जाएगा तो तैगी जिंदगी में सन्यासी ब्रह्मचारी सबका लिए दो किस्म का व्यवहार रखना चाहिए एक है अंतर्निष्ठा लौकिक व्यवहार और आंतरिक जो निष्ठा व्यवहार लौकिक व्यवहार के द्वारा तुमको सावधान होना चाहिए कि तुम अगर ऐसा क्रियाक्रम करोगे तो पूरा दुनिया उल्टा समझेगा समझा मेरा बात हमारा एक क्रियाक्रम जगत के लिए खतरा बन जाएगा बोले ये तो प्रमाण तो सन्यासी है ऐसा किया था तो हम किया तो क्या दोष है इसे सन्यासियों के लिए लौकिक व्यवहार में बहुत सावधान होना चाहिए कि हमारा व्यवहार में ज़रा सा भी थोड़ा इधर उधर हुआ वो रिकॉर्डिंग होकर रह जाएगा हमारा जो चलना फिरना आचरण है बोलना है सब रिकॉर्डिंग हो जा रहा है सब बोलेगा वो महाराज उस दिन ऐसा किया था हमने किया तो क्या है इसलिए तुमको सावधान होना पड़ेगा लौकिक अंतर्निष्ठा तो तुम्हारा रहेगा जरूर एवं अंतर्निष्ठा सबसे ज्यादा और बहिर्निष्ठा जो है लोक व्यवहार के बारे में सावधान ना कि तुमको देख के सब आदमी उल्टा बोलेंगे इसका बारे में कल चर्चा होगा आज यहाँ तक रहे वाछाकोश्य कृपा सिंधु विभजपतिदान पापन भो वैष्णविभ्यो नमो नम